उसमें से मैं कुछ प्रश्न प्राथमिकता की दृष्टि से पढ़ूंगा फिर भगवान श्री उनमें से एक एक प्रश्न जितना समय होगा लेकर के उत्तर देंगे एक मित्र पूछते हैं भगवान श्री वे क्या आशाएं व दूरदृष्टिया हैं? जिनके कारण से की 2500 वर्ष पुरानी धर्म शिक्षाओं को आज पुनर्जीवित करने की प्रेरणा आपको हुई है दूसरे मित्र ने पूछा है 2500 वर्ष पहले दी गई से की प्रकृतिवादी सहज सरल जीवन में लागू होने वाली साधना पद्धति का उपयोग आज के जटिल और असहज हो गए व्यक्ति के लिए किन दिशाओं में उपयोगी होगा इस पर कृपया प्रकाश डालें एक और मित्र ने पूछा है कि सदा ही सभी साधकों की उर्ध्व गमन की अभी रही है लेकिन लाओद ने साधना के लिए अधोगमन के प्रतीक जल को आदर्श कहा है और धर्म है जीवन का उर्ध्व विकास इसलिए जल के प्रतीक से होने वाले आध्यात्मिक उधम को अधिक स्पष्ट करने की कृपा करें एक चौथा प्रश्न है प्रथम दिन के प्रवचन में आपने कहा है कि मनुष्य का अहंकार एक रोग है और प्रकृति तथा संत हमारे अहंकार से घास के कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं कृपया समझाएं कि अहंकार भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है फिर अस्तित्व तथा संत उसके साथ घास के कुत्ते जैसा अस्तित्व से भिन्न जैसा व्यवहार क्यों करते हैं और बहुत से प्रश्न हैं, धीरे धीरे भगवान से उसका उत्तर देंगे कहा है वो पच्चीस साल पुराना जरूर है लेकिन एक अर्थों में इतना ही नया है जैसे सुबह की ओस की बूंद नहीं होती है। नया इसलिए है कि उस पर अब तक प्रयोग नहीं हो नया इसलिए है कि मनुष्य की आत्मा उस रास्ते पर एक कदम भी अभी नहीं चली रास्ता बिल्कुल अछूता और कुआरा है पुराना इसलिए है कि पच्चीस साल पहले लाहौसे ने उसके संबंध में खबर दी लेकिन नया इसलिए है कि उस खबर को अब तक सुना नहीं गया है आज उस खबर को सुनने की सर्वाधिक जरूरत आ गई है जितनी की कभी भी नहीं थी क्योंकि मनुष्य ने पुरुष चित्त का प्रयोग करके देख लिया है ये 2500 वर्ष का पिछला इतिहास पुरुष चित्त के प्रयोग का इतिहास है तर्क का संघर्ष का हिंसा का आक्रमण का विजय की आकांक्षा का पच्चीस सौ वर्ष में हमने प्रयोग करके देखा है आदमी रोज रोज ज्यादा से ज्यादा दुखी हुआ है जो हम पाना चाहते थे वो मिला नहीं जो हमारे पास था वो भी खो गया है ये पुरुष चित्त के आधार पर हमने प्रयोग करके देख लिया और हम असफल हो गए ने जब कहा था तब पुरुष चित्त पर इतनी बड़ी असफलता नहीं हुई थी इसलिए लाह को सुना नहीं गया अच्छा हो कि हम ऐसा कहें कि लाहौस अपने समय के पच्चीस सौ वर्ष पहले पैदा हो गया ये उसकी बोल थी उसे आज पैदा होना चाहिए था आज उसकी बात सुनी जा सकती थी ऐसा समझें कि जैसे बीमारी पैदा न हुई हो और चिकित्सक पैदा हो गया हो और उसने औषधि की बात की हो लेकिन किसी ने ध्यान न दिया हो क्योंकि अभी वो बीमारी ही पैदा नहीं हुई है जिसके लिए वो औषधि बता रहा है लेकिन पच्चीस साल में हमने वो बीमारी पैदा कर ली है जिसकी औषधि लाओस से पुरुष चित्र प्रयोग असफल हो गया उसने लेके हमें पहुंचा दिया है टोटल वार पर पूर्ण युद्ध पर और उसके आगे कोई गति दिखाई नहीं पड़ती उसके आगे कोई मार्ग नहीं है या तो मनुष्य जाति समाप्त हो और या मनुष्य जाति किसी नए मार्ग पर चलना शुरू करे इसलिए आज लाओ से की बात करने की सार्थकता है आज लाओसे चुना जा सकता है चुनना ही पड़ेगा अगर आदमी को बचना है तो स्त्री चित्त की जो खूबियां हैं उनको स्थापित किए बिना बचने का कोई उपाय नहीं है पुरुष हार चुका ये कोशिश करके कि हम सिर्फ पुरुष के आधार पर दुनिया को निर्मित कर लें, लेकिन पुरुष से ज्यादा गहरा तत्व स्त्री है और उसे हम काट के जीवन को निर्मित नहीं कर पाए हमने सारी जमीन को एक पागलखाना जरूर बना लिया है हम उसे एक परिवार नहीं बना पाए स्त्री केंद्र पर ना हो तो कोई भी घर पागल खाना हो जाए वो स्त्री केंद्र पर हो तो हमारे हजार तरह के तनावों को विसर्जित करने का कर काम करती है अगर संस्कृति के केंद्र पर भी स्त्री हो तो हमारे हजार तरह के तनाव विसर्जित हो जाते हैं इस तरह चित्र को हमें संस्कृति के निर्माण में बुनियादी आधार देना पड़ेगा और वक्त आ गया है की हमें आने वाले तीस चालीस वर्षो में निर्णय करना है इसलिए मैंने लाउस पर बात शुरू करने की उचित समझी निश्चित ही आज लाओस से बिल्कुल उल्टा भी आदमी बहुत लाओ से सरलता की बात करता है और आदमी बहुत अहंकारी है और लाओस से विनम्रता की बात करता है और आदमी चढ़ना चाहता है जानदारों के और लाओस से खाईयों और गड्ढों के नियम की बात करता है आदमी प्रथम होना चाहता है और लाओस से कहता है अंतिम हुए बिना कोई और जीवन के आनंद को पाने का उपाय नहीं तो लग सकता है कि ऐसे उल्टे युग में लाओ से की बात कौन सुनेगा लेकिन मैं आपसे कहू जब हम एक अति पर पहुंच जाते हैं तभी दूसरी अति पर बदलने की हमारी तैयारी शुरू होती है जटिलता कि हम अति पर पहुंच गए अब उसके आगे कोई उपाय नहीं और विपरीत बात हमारी समझ में आ सकती जैसे कोई आदमी बहुत श्रम करके थक गया हो तभी उसे नींद की बात समझ में आ सकती निद्रा श्रम के बिल्कुल विपरीत है लेकिन कोई थका ही ना हो जैसा कि अक्सर होता है जिनके पास सुविधा है वो दिन में श्रम करने से बच जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि रात उन्हें नींद नहीं आती सुविधा है श्रम करने से बच जाते हैं तो वे सोचते हैं कि उन्हें और भी गहरा विश्राम उपलब्ध होना चाहिए लेकिन वे गलती में है क्योंकि विश्राम केवल उसी को उपलब्ध होता है जो गहरे श्रम में गया हो गहरे स्रम में जाने के बाद ही विश्राम में जाने की सुविधा बनती है, और गहरे विश्राम में जाने के बाद ही पुनः श्रम में उतरने की शक्ति अर्जित होती है जीवन सदा ही विपरीत तटों के बीच में बहती हुई नदी की धार जैसा है हमने पुरुष के किनारे पर काफी जी लिया और अब वक्त आ गया है कि हम स्त्री के किनारे पर सड़क जाएं और उस सड़कने से एक संतुलन और एक बैलेंस और एक सम्यक स्थिति निर्मित हो सकती है ये बदलाहट का वक्त है इसलिए मैं ऐसा नहीं देखता कि जटिल आदमी है इसलिए कैसे हम लाहौ की बात समझेंगे मैं ऐसा देखता हूं कि चूंकि आदमी इतने जटिल हो गया है कि अब और जटिलता की बात उसकी समझ में नहीं आ सकेगी अब विश्राम की बात ही समझ में आ सकती है। असल में आदमी वहां पहुंच गया है जहाँ पुरुष चित्त अपने पूरी अभिव्यक्ति में है अब और आगे उपाय नहीं तनाव पूरा हो जाए तो विश्राम उपलब्ध हो जाता है और आदमी दौड़ता रहे दौड़ता रहे और पूरी तरह दौड़ ले तो गिर जाता है और रुक जाता है कभी आपने सोचा कि दौड़ने का अंतिम मंजिल क्या होती है दौड़ने के अंतिम मंजिल गिरने के सिवाय और कुछ भी नहीं होती विपरीत आ जाता है अंत में अल्लाह लाहौस अभी हाथ में आया जा सकता है अपने समय में लाहौस की बात लोगों की समझ में नहीं आई क्योंकि लोग इतने जटिल नहीं थे कि लाओस से उनके लिए चिकित्सक बन सकता लोग इतने परेशान भी नहीं थे कि लाओस से की बात उनके ख्याल में आती लोग अभी प्रथम खड़े ही नहीं हुए थे कि अंतिम खड़े होने का सूत्र समझ पाते लेकिन हम प्रथम खड़े हो गए लोगों के पास इतना धन भी नहीं था कि निर्धनता का मौज निर्धनता का आनंद भी उनके ख्याल में आ सकता लेकिन अब इतना धन जमीन पर इकट्ठा हुआ जा रहा है कि निर्धनता स्वतंत्रता किसी भी धन मालूम पड़ सकती है एक घटना मुझे याद आती है कंफ्यूशियस एक गांव से गुजरता है और देखता है एक बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में अपने बेटे को अपने साथ जोते हुए कुएं से पानी खींच रहा है कंफ्यूशियस चुकित हुआ कंफ्यूजस ने बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब लोग या बैलों से पानी खींचने लगे और राजधानी में तो कुछ मशीनें भी बना ली गई हैं जिनके द्वारा पानी खींचा जाता है उस बूढ़े आदमी ने कंफ्यूजस को कहा कि जरा धीरे बोलो कहीं मेरा बेटा ना सुन ले तुम थोड़ी देर से आना कन्फ्यूशस बहुत हैरान हुआ जब वो थोड़ी देर बाद पहुंचा तो उस बूढ़ी ने जो क्ष के नीचे लेटा था कंफ्यूजस से कहा कि ये बातें यहां मत लाओ ये तो मुझे पता है कि अब घोड़े जोत जाने लगे हैं घोड़ा जोतकर मैं बेटे का समय तो बचा दूंगा लेकिन फिर बेटे को उस समय का मैं क्या करूंगा और घोड़ा जोतकर मैं बेटे की शक्ति भी बचा दूंगा लेकिन उस शक्ति का मेरे पास कोई उपयोग नहीं है तुम अपनी मशीन और अपने घोड़े को शहर में रखो यहां उसकी खबर मत लाओ लेकिन यह खबर रुक नहीं सकती थी ये पहुंच गई एक बाप के पास नहीं दूसरे बाप के पास पहुंच गई होगी और धीरे धीरे सब जगह आदमी को हटा के मशीन आ गई ये जो बूढ़ा था ये लाहौल से कानियाई था लेकिन कंफ्यूज जीत गया लेकिन आज फिर लाउस से वापस जीत सकता है क्योंकि जहां जहां मशीन पूरी तरह आ जाएगी वही वही सवाल उठेगा कि आदमी समय का अब क्या करे शक्ति का क्या करे और जिस शक्ति और समय का हम उपयोग नहीं कर पाते उसका हमें दुरुपयोग करना पड़ता है क्योंकि बिना किए हम नहीं रह सकते करना तो कुछ पड़ेगा ही जयपाल शास्त्र ने कहा है कि चुनाव तुम कर सकते हो लेकिन न चुनाव करने के चुनाव की कोई स्वतंत्रता नहीं है यू कैन चूज बट यू कैन नॉट चूज नॉट चूजिंग चुनना तो पड़ेगा ही करना तो कुछ पड़ेगा ही अगर ठीक नहीं करोगे तो गलत करना पड़ेगा शक्ति का तो उपयोग करना ही पड़ेगा अगर सृजनात्मक न हुआ तो विध्वंस में हो जाएगा 25 सौ साल तक लाहौल की बात बीच की तरह पड़ी रही कि ठीक वक्त आए तो उसमें अंकुर आ जाए वो वक्त आ गया है अब हम लाहौर से बात समझ सकते हैं कि इसके पहले कि तुम आदमी को मशीन दो आदमी की शक्ति का सृजनात्मक उपयोग पहले बता दो और इसके पहले कि तुम आदमी के हाथ में एटम बम रखो आदमी की आत्मा इतनी बड़ी बना दो की एटम बम उसके हाथ में रखा जा सके अन्यथा एटम बम उसके हाथ में मत रखो छोटे आदमी के हाथ में एटम बम खतरनाक होगा अज्ञानी के हाथ में शक्ति खतरनाक हो जाती है अच्छा है कि अज्ञानी असक्त हो तो कम से कम कोई दुरुपयोग नहीं होता है लाओस से अब समझा जा सकता है क्योंकि हम वो सारा रास्ता चल के देख जिस के लिए जिसके लिए लाओस से कहता है कि अंत में सिर्फ बीमारियां पैदा होती है। इसलिए मैंने लाव से को चुना कि हम पच्ची साल पुरानी उसकी बात लेकिन बिल्कुल कुमारी क्योंकि उस पर कभी नहीं चला गया उसकी फिर चर्चा चलाएं शायद आदमी अब राजी हो जाए कहता हूं शायद क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मरने को राजी हो जाते हैं लेकिन बदलने को नहीं क्योंकि मरना ज्यादा आसान मालूम पड़ता है बजाय बदलने के इसलिए कहता हूं शायद आदमी राजी हो जाए जरूरी नहीं, नहीं कि आदमी राजी हो ही आदमी मरने को भी राजी हो सकता है बदलाहट में बड़ा कष्ट होता है और मरने को हम शहीदगी भी समझ सकते हैं कि हम शहीद हुए जा रहे हैं और बदलाहट में अहंकार को चोट लगती है कि हमें बदलना पड़ा आदमी एक कदम रख ले जिस दिशा में पीछे लौटने में संकोच करता है लोग क्या कहेंगे सुना है मैंने कि एक रात मुल्ला नसरुद्दीन शराब घर से बाहर निकला पिया हुआ डूबा हुआ सुनसान निर्जन रास्ता है अंधेरी रात में सिर्फ बिजली का खम्बा ही एकमात्र रास्ते पर उसका गवाह है चला रास्ते पर सोच के कि कहीं बिजली के खंभे से न टकरा जाऊं बिजली के खंभे से टकरा गया क्योंकि जो आदमी किसी चीज से टकराने से बचेगा वो उससे जरूर टकरा जाएगा क्योंकि बचने के लिए उसे उसी का ध्यान रखना पड़ता है देखता रहा बिजली के खम्भे को कि कहीं टकरा ना जाऊं देखता रहा कि कहीं बूल चूक ना हो जाए जिसको देखता था उसी तरफ चलता चला गया खंभे से टकरा गया टकरा तो गया उठा पांच कदम फिर पीछे गया और फिर उसने वही किया कि अब न टकरा तो अब टकरा तो उसने और भी बिजली के ध्यान रखा क्योंकि तर्क सीधा यही कहता है कि अगर बचना हो तो पूरा ध्यान रखो मालूम होता है पिछली बार थोड़ा तुमने कम ध्यान रखा अब वो पूरे रास्ते को भूल गया अब वो बिजली का खम्बा ही बस उसकी दृष्टि में रह गया एकदम एक, एक आख की कहीं टकरा न जाऊं और उसके कदम फिर चले और वो फिर जाके टकराया सिर फूट गया लहू हो गया उठा बोला कि बड़ी मुश्किल में हूँ आंख में आंसू आ गए फिर तीसरी बार कोशिश की लेकिन रास्ता नहीं बदला इतना बड़ा रास्ता था उस पर कहीं और भी जा सकता था वो नहीं किया किया उसने वही जो दो बार किया था तीसरी बार फिर किया आपकी बार और ताकत लगा के किया अब जब जाके वो सिर के बल गिरा तो सिर उसका घूम गया और एक बिजली के खम्भे कई बिजली के खम्भे मालूम होने लगे अब वो और भी घबराया आखिरी समय उसने ताकत लगा के अपने को इकट्ठा किया और भगवान के भरोसे उसने का एक और कोशिश करके देखू फिर उसने वही किया पूरी ताकत लगा के और जब वो चौथी बार जाके गिरा तो उसने कहे भगवान निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम होता ऐसा मालूम होता है कि चारों तरफ बिजली के खंभों से घेर दिया गया हो जहां जाता हूं वही बिजली का खम्बा मिल जाता है वो कहीं जा नहीं रहा है वो एक ही जगह जा रहा है वो बिजली का खम्बा एक ही है और अंधा आदमी भी बिना टकराए निकल सकता है लेकिन वो आख वाला आदमी लेकिन बेहोश नहीं निकल पाता है हम सब आंख वाले आदमी हैं, लेकिन बेहोश और हमारी बड़ी से बड़ी बेहोशी को लाहौस से जो नाम देता है वो अहंकार है था अहंकार हमारी बेहोसी है क्योंकि वो हमें जगत के प्रति तथ्यात्मक नहीं होने देती हमारे प्रोजेक्शन को ही वो जगत पर थोप देती है हमको नहीं देखने देती कि जगत कैसा है हम अपने को ही जगत पर थोप लेते हैं हम सब वही देखते रहते हैं जो हमारा अहंकार हमें दिखलाता है वही सोचते रहते हैं जो सोचने के लिए मजबूर करता है वही मान लेते हैं जो अहंकार हमसे कहता है मान लो तथ्य को हम देखने नहीं जाते और तथ्य को केवल वही देख सकता है जिसके भीतर अहंकार का प्रोजेक्टर विदा हो गया हो एक मित्र ने पूछा है कि ये अहंकार भी तो प्रकृति से ही पैदा होता है तो इसको हटाने की क्या जरूरत है लाओस से नहीं कहता कि हटाओ और लाओ से ये भी नहीं कहता कि अहंकार प्रकृति से पैदा नहीं होता है सब बीमारियां भी प्रकृति से ही पैदा होती है जो कुछ भी पैदा होता है प्रकृति से पैदा होता है लाओस से इतना ही कहता है कि अगर अहंकार की बीमारी को पकड़ोगे तो दुख पाओगे अगर दुख पाना हो तो मजे से पकडो। लेकिन आदमी अद्भुत है वो पकड़ता अहंकार को है और पाना चाहता है आनंद तब लाओस से कहता है तुम गलत बात कर रहे हो एक आदमी को मरना है तो जहर पी ले जहर भी प्रकृति से ही पैदा होता है लेकिन वो आदमी कहें कि जहर प्रकृति से पैदा होता है जहर तो मैं पीऊंगा क्योंकि प्रकृति से पैदा होता है लेकिन मरना मैं नहीं चाहता तब फिर वो कठिनाई में पड़ेगा से कहता है मरना हो तो मजे से जहर पी लो और मर जाओ न मरना हो तो फिर जहर मत पियो मरने की घटना भी प्राकृतिक है जहर का पीना भी प्राकृतिक है लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में तो है की तुम मरना चाहते हो कि नहीं मरना चाहते अहंकार प्राकृतिक है लेकिन उसकी पीड़ा उसके नरक को भोगना हो तो आदमी भोग सकता है न भोगना हो न भोगे आदमी के हाथ में है कि वो अहंकार के प्राकृतिक बीज को वृक्ष बनाए या न बनाए लाव नहीं कहता है कि अहंकार को हटा दो वो आपसे कहता है कि अगर दुख न चाहते हो तो अहंकार से हटना होगा अगर दुख चाहते हैं तो अहंकार को और बढ़ाओ हम उल्टे हैं हम चाहते हुए हैं जो अहंकार से नहीं मिलेगा और अहंकार को भी नहीं हटाना चाहते इस दुविधा में हमारे प्राण संतापग्रस्त हो जाते हैं एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि सदा ही साधकों ने ऊर्धव दमन की बात कही है ऊपर जाने की लाव से नीचे जाने की बात करता है लाव से नीचे जाने की बात इसीलिए करता है कि नीचे जाए बिना कोई ऊपर नहीं जाता जिन्होंने ऊपर जाने की बात कही है उन्होंने लक्ष्य की बात कही साध्य की और लाव से नीचे जाने की बात करके साधन की बात कर रहा है ऊपर जाना हो तो नीचे जाना पड़ेगा ये उल्टा दिखता है निश्चय ने लिखा है कहीं कि जिस वृक्ष को बहुत ऊपर जाना हो उसको अपनी जड़े नीचे जमीन में गहरे पहुंचानी पड़ती है जिस वृक्ष को आकाश में जितना ऊंचा उठना हो उसे पाताल की तरफ अपनी जड़ों को उतना ही गहरा पहुंचाना पड़ता है वृक्ष से हम दो बातें कह सकते हैं हम कह सकते हैं तुझे ऊपर जाना है तो जड़ों को नीचे फैला हम उससे ये भी कह सकते हैं कि तू तो जड़ों को नीचे फैला ऊपर जाने की घटना घट गट जाएगी लेकिन अगर कोई वृक्ष ऊपर ही जाने की कोशिश में लग जाए और नीचे जाने की कोशिश बंद कर दे जड़ों को नीचे जाने की कोशिश बंद कर दे तो ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा कोई उपाय नहीं ऊपर जाने का लाउस से कहता है ऊपर जाना हो तो नीचे जाने की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी ऊपर को तुम भूल ही जाओ वो प्रकृति के ऊपर छोड़ दो तुम सिर्फ अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में खिला देगी उसकी तुम्हें चिंता भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उतनी चिंता करने से भी तुम्हारी जड़ें कमजोर रह जाएंगी तुम अपनी सारी चिंता ही जड़ों पर लगा दो फूल अपने आप खिल जाएंगे जहाँ जड़े होती है वहां फूल खिल ही जाते हैं जड़े जितनी मजबूत हो उतने ही बड़े फूल खिल जाते हैं लाओ से कहता है अंतिम जगह खोज लो जैसे पानी अंतिम जगह खोज लेता है और तुम्हारे शिखर तुम्हारे पास चले आएंगे तुम झील बन जाओ और तुम गौरी शंकर बने हुए पाओगे अपने को तुम गौरी शंकर होने की फिक्र ही छोड़ दो क्योंकि लाव से कहता है नियम ऐसा है जो ऊपर पहुंचना चाहता है वो नीचे पहुंचा दिया जाता है और जो नीचे पहुंचने को राजी हो जाता है उसकी ऊंचाई के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती नियम उसका समझ ले कठिनाई क्या है कि कुछ नियम जो विपरीत होते हैं हमारी समझ में नहीं आते क्योंकि हम स्ट्रेट लॉजिक में भरोसा करते रहे वही पुरुष का चित्त है सीधे तर्क में हमारा भरोसा है हमें पता नहीं कि जिंदगी सीधे तर्क नहीं मानती जिंदगी उल्टे तर्क मानती है हमारा भरोसा सीधे तर्क में हम ऐसे चलते हैं जैसे कोई आदमी एक हाईवे पे चलता है सीधा रास्ता है लेकिन जिंदगी पे कोई हाईवे नहीं होते जिंदगी पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्तों जैसी है सब गोल घुमावदार रास्ते होते हैं अभी मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ पहाड़ के ऐसा लगता है कि अगर इस पर सीधा चला जाऊं तो चांद पर पहुंच जाऊंगा चांद सामने दिखाई पड़ रहा है लेकिन दो घड़ी बात पता चलता है रास्ता घूम गया और चांद की तरफ पीट हो गई जिंदगी गोल रास्ते घुमावदार रास्ते है उसमें कोई चीज सीधी नहीं है और हम सब सीधे होते हैं जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई आपसे कहे की मैं सुबह घूमने जाता हूं और मुझे बहुत आनंद मिलता है तो आप कहें आनंद तो मैं भी चाहता हूं तो मैं भी कल सुबह से घूमने जाऊंगा अगर आप आनंद पाने ही घूमने गए तो आप सिर्फ थक के वापस लौटेंगे आनंद आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि पूरे वक्त एक एक कदम चल के आप नजर रखेंगे कि अभी तक आनंद मिला नहीं अभी तक मिला नहीं पता नहीं कब मिलेगा दो मील हो गए चलते हुए अब तक आनंद मिला नहीं आपका ध्यान आनंद मिलने पर रहेगा चलने पर नहीं चलना तो जबरदस्ती रहेगा जल्दी आनंद मिल जाए तो घर वापिस लौट जाए चलना तो एक मजबूरी रहेगी अगर आनंद घरी बैठे मिलता तो आप न चले होते चले हैं आप इसलिए कि कि किसी ने कहा कि आनंद चलने से मिलेगा आप लौट के कहेंगे कि गलत बात कही है आनंद चलने से मुझे जरा भी नहीं मिला चार मील भटक के आ गया हूँ आनंद की कोई खबर नहीं लेकिन जिसने खबर दी है गलत खबर नहीं दी चलने से आनंद मिल सकता है लेकिन उसको ही जिसे आनंद की फिक्र ही न हो चलने का ही चलने का ही जिसे ध्यान हो आनंद की फिक्री न हो आनंद बाय प्रोडक्ट है जब कोई चलने में इतना तल्लीन हो जाता है कि चलने वाला मिट जाता है और चलने की क्रिया ही रह जाती तब आनंद का फूल खिलता है जीवन घुमावदार है अगर आप सोचते हैं कि किसी को प्रेम करने से आनंद मिलेगा तो आपको कभी न मिल सकेगा यद्य प्रेम करने से आनंद मिलता है लेकिन वो उसे ही मिलता है जो प्रेम में डूब जाता है और आनंद की जिसे चिंता ही नहीं है जिसे आनंद की चिंता है वो प्रेम तो करता है लेकिन ध्यान आनंद पर रखता है पाता है कि प्रेसी का हाथ भी हाथ में ले लिया अब तक आनंद मिला नहीं कहीं नहीं मिलने वाला है फिर भी जो कहते हैं कि प्रेम से आनंद मिलता है वो ठीक ही कहते हैं असल में प्रेम और आनंद में संबंध ऐसा नहीं है जैसे हम पानी को गर्म करते हैं और वो भाप हो जाता है कॉजल लिंक नहीं है पानी को गर्म करिएगा तो पानी भाप बनेगा ही जीवन में जितने गहरे उतरिएगा उतनी कॉजलिटी कार्य कम हो जाते हैं और उतने ही ज्यादा सहज परिणाम सघन हो जाते हैं जीवन की जितनी गहरी बातें हैं वो सब सहज परिणाम है आप कहीं संगीत सुनने गए हैं अब आप बैठे हैं बिल्कुल रीढ़ को उठाकर आसन साधे हुए कि आनंद मिलना चाहिए आप सिर्फ थक जाएंगे कोई आनंद नहीं मिलेगा विश्राम को उपलब्ध हो जाइए आंख बंद कर लीजिए आनंद की बात ही छोड़ दीजिए संगीत में डूबिए अगर आप संगीत में इतने डूब गए कि आपको आनंद का भी ख्याल ना रहा आप आनंद से भरे हुए घर लौट जाएंगे ये आनंद का जो फूल है आपके तनाव में नहीं खिलता आपके विश्राम में खिलता है और जो लोग भी साधक के प्रति बहुत उत्सुक होते हैं वो कभी विश्राम को उपलब्ध नहीं होते इसलिए लाओस से कहता है ऊपर की तुम फिक्र छोड़ो तुम पानी की तरह हो जाओ तुम नीचे बह जाओ तुम गड्ढों में भर जाओ शिखर तो उपलब्ध हो ही जाते हैं वो उनकी बात ही नहीं करता वो हो ही जाते हैं उनकी चर्चा की भी जरूरत नहीं है लेकिन हम उल्टे लोग हैं अगर हम से की बात भी सुनेंगे तो भी हम इसीलिए सुनेंगे कि लाहौस से कहता है कि पहुंच जाओगे ऊपर अगर नीचे गए तो हम भरोसा कर लेना चाहते हैं कि पक्का है ये गणित कि हम नीचे चले जाए और ऊपर न पहुंचे तो उल्टे और नीचे चले गए और ऊपर पहुंचने से वंचित हुए पक्का है कि नीचे जाएंगे तो ऊपर पहुंचेंगे हम बिल्कुल पक्का करके जाते हैं हम नीचे तो पहुंच जाएंगे ऊपर हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो ऊपर पहुंचना जो था वो पक्का करके जाने वालों के हाथ की बात नहीं है उसके लिए कोई गारंटी नहीं है और जहां गारंटी है वहां वो नहीं होगा वो घटना ही नहीं घटेगी इस जीवन के विपरीत तर्क को समझ लेने की जरूरत है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं शांति चाहिए मैं उनसे कहता हूं शांति को भूल जाओ तुम सिर्फ ध्यान करो वो कहते हैं कि ध्यान करेंगे तो शांति मिल जाएगी मैं उनसे कह रहा हूं शांति को तुम भूल जाओ तुम सिर्फ ध्यान करो वो कहते हैं अगर ध्यान करेंगे तो शांति मिल जाएगी मैं उनसे कहता हूँ तुम शांति को छोड़ो क्योंकि तुम इतने दिन से शांति पाने की कोशिश कर रहे हो नहीं मिली अब तुम इसको छोड़ दो अब तुम ध्यान करो वो कहते हैं कि शांति का ख्याल छोड़ देने से शांति मिल जाएगी वो तो बात वही अटकी रहती सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन जब 100 वर्ष का हुआ तो अचानक गांव के लोगों ने देखा तो वो इतना संतुष्ट इतना आनंदित इतना कंटेंटेड हो गया है कि लोग चकित हुए क्योंकि उससे ज्यादा डिस्कंटेड आदमी खोजना मुश्किल था बहुत असंतुष्ट आदमी था हर चीज से परेशान आदमी था हर चीज की शिकायत थी एकदम आनंदित हो गया है तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सारे गांव के लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन चमत्कार तुम और शांत हो गए हम कभी सोच ही नहीं सकते थे ये चमत्कार हो गया इसका राज क्या है नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने 99 साल गंवाए शांत होने की कोशिश में आज मैंने तय किया कि अब अशांति के साथ ही जी लेंगे इतनी राज आज मैंने तय कर लिया कि अब शांति नहीं चाहिए अब अशांति के साथ ही जी लेंगे हो गया बहुत 99 साल कोशिश कर ली शांति नहीं मिली अब हम छोड़ते हैं। और सच मैं एकदम शांत हो गया क्योंकि जो अशांति के साथ जीने को राजी है उसकी शांति में क्या कमी रह जाएगी जो दुख के साथ जीने को राजी है उसके सुख को कौन छीन सकता है और जो नीचे उतर के आखिरी गड्ढे में पड़े रहने को तैयार है उसके शिखर का शिखर के छीनने का किसी के हाथ में कोई शक्ति नहीं है जो ना कुछ होने को तैयार है वो सब कुछ हो जाएगा और जो मिटने को राजी है परमात्मा की संपदा सारी संपदा उसकी है तो लाओस से इस सूत्र की बात कर रहा है उसका यह मतलब नहीं कि लाओस से कहता है अधोगामी हो जाओ लाओस से ये कहता है ऊर्दगामी होने का एक ही उपाय है कि तुम अंतिम खड़े होने को तैयार हो जाओ एक मित्र ने पूछा है से चित्त की इतनी इतनी गहराई की बात करता है लेकिन स्तरण से अब तक एक तीर्थंकर एक अवतार एक पैगंबर कोई एक जीसस कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कृष्ण पैदा नहीं हुआ होना तो उल्टा ही चाहिए था अगर स्त्रण की ऐसी गरिमा है तो इस जगत के सारे धर्म स्त्रीण चित्र से निकलने चाहिए थे लेकिन सभी धर्म पुरुषों से निकले हैं ये जरूर समझ लेनी जैसी बात है ऐसा क्यों है उन्होंने पूछा है ऐसा होने का कारण जैसा मैंने आपसे कहा बायोलॉजिकल स्त्री और पुरुष का जो संबंध है जगत में जो चीज भी पैदा होती है उसमें भी स्त्री पुरुष का वैसा ही संबंध है जब बच्चा पैदा होता है तो पुरुष सिर्फ एक्सीडेंटल संयोगिक काम करता है क्षण भर का उसका सहयोग है बच्चे को पैदा करने में लेकिन शुरुआत वही करता है इनिशिएट वही करता है प्रारंभ वही करता है क्षण भर का उसका काम है लेकिन बच्चे के जन्म की यात्रा उसी से शुरू होती है से सारा काम मां करती है उस बच्चे को नौ महीने पेट में रखेगी उसे खून देगी उसे जीवन देगी उसे श्वास देगी फिर नौ महीने पर भी समाप्त नहीं हो जाता सब कुछ फिर उसे बड़ा करेगी पालेगी पोषेगी वो सब करेगी इस जगत में और चीजें भी जो पैदा होती हैं, वो भी ऐसे ही पैदा होती हैं। आप चकित होंगे जानकर की महावीर जरूर धर्म को जन्म देते हैं जीसस धर्म को जन्म देते हैं बुद्ध लेकिन इस जगत में कोई भी धर्म बिना स्त्रियों के बचता नहीं स्त्रियां ही उसे बचाती हैं बड़ा करती है और फैलाती है ये आपके ख्याल में नहीं होगा ये आपके ख्याल में नहीं होगा जाके मंदिर में मस्जिद में चर्च में झांक के देखे वहा कौन है वहा पुरुष नदारत है और अगर कोई पुरुष पहुंच भी गया तो सिर्फ अपनी पत्नी के भय की वजह से वहां हाजिर सारे मंदिर सारे चर्च सारे गिरजे स्त्रिया चला रही हैं धर्म को जन्म तो पुरुष दे जाता है लेकिन उसकी देखभाल उसकी संभाल उसको गर्म में रखना और संभालना और उसको बड़ा करना स्त्रियां करते हैं मनुष्य विद कहते हैं कि दुनिया में कोई भी धर्म बच नहीं सकता जिस धर्म में स्त्रियां दीक्षित न वो धर्म बच नहीं सकता क्योंकि उस धर्म को गर्व नहीं मिलेगा क्या आपको पता है कि महावीर ने जब लोगों को दीक्षा दी तो हर एक पुरुष के मुकाबले चार स्त्रियों ने दीक्षा दी महावीर के भिक्षुओं में सन्यासियों में साधुओं में तेरह हजार पुरुष थे तो चालीस हजार स्त्रियां थी जीसस को पुरुषों ने सूली लगाई लेकिन जिसमें सूली से नीचे उतारा था वो एक वेश्या थी जब जीसस के सारे शिष्य पुरुष शिष्य भाग गए थे भीड़ में तब भी तीन स्त्री उनकी लाश के पास खड़ी थी अंतिम सांस जीसस ने स्त्रियों के बीच छोड़ी और जिन्होंने सूलिस उतारा वो स्त्रियां थी और जब पुरुष भाग गए थे तब भी स्त्रियां वहां तैयार थी खतरा था उनकी भी मौत का जन्म तो सब पुरुषों ने दिया क्योंकि बायोलॉजिकल जो है वही साइकोलॉजिकल थी सब धर्मों को जन्म पुरुषों ने दिया है लेकिन सब धर्मों को गर्भ स्त्रियों ने दिया है ये अगर ख्याल में आ जाएगा तो ये शिकायत आपके तो नहीं उठेगी और आज भी अगर जमीन पर धर्म जिंदा है तो वो पुरुषों की वजह से नहीं जन्म भला वो देते हो लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए स्त्रियों के सिवाय कोई उपाय नहीं किसी भी चीज को जन्म पुरुष देने की पहल कर सकता है लेकिन उसको गर्व नहीं दे सकता और जन्म देने से किसी चीज को जन्म नहीं मिलता गर्भ देने से ही वस्तुता जन्म मिलता है क्योंकि हार मांस खून मांस मज्जा वो स्त्रियां देती है इसलिए ख्याल में नहीं आता इसलिए ख्याल में नहीं आता सुरक्षा विस्तार संरक्षण स्त्रीन चित्त का हिस्सा है पहल प्रारंभ पुरुष चित्त का हिस्सा है लेकिन पुरुष पहल करने के बाद ऊब जाता है दूसरे काम में लग जाता है अगर महावीर को फिर से जन्म मिले तो एक बात पक्की है कि वो जैन धर्म की बात अब नहीं करेंगे वो किसी दूसरे धर्म को जन्म दे देंगे पुरुष रोज नए को जन्म देने के लिए उत्सुक होता है स्त्री पुराने को संभालने के लिए आतुर होती है एक अर्थ में प्रकृति इन दोनों से जीवन को स्थिर करती है क्योंकि सिर्फ नए को जन्म देना काफी नहीं है पुराने को संभालना भी उतना ही जरूरी है अन्यथा जन्म देने का कोई अर्थ ही न रह जाएगा इसलिए पुरुष अगर ठीक पुरुष चित्त का हो तो सदा ही प्रगतिशील होता है पुरुष अगर ठीक पुरुष चित्त का हो तो सदा ही प्रगतिशील होता है स्त्री अगर ठीक स्त्री चित्त की हो तो सदा ही परंपरावादी होती है परंपरा का इतना ही अर्थ है जिसको जन्म दिया जा चुका है उसको संभालना है और प्रगतिशीलता का इतना ही अर्थ है कि जिसको जन्म नहीं दिया गया है उसे जन्म देना है लेकिन जन्म देकर क्या करोगे अगर कोई संभालने वाला उपलब्ध ना हो तो गर्भपात ही होंगे और कुछ ना होगा अबासन से हो जाएंगे अगर पुरुष के ही हाथ में कोई चीज हो तो अबासन नहीं होगा और कुछ नहीं हो सकता उसकी उत्सुकता उतनी ही देर तक है जब तक तो उसने जन्म की प्रक्रिया को जारी नहीं कर दिया प्रक्रिया जारी हो गई वो दूसरे जन्म की प्रक्रिया पर हट जाता है लेकिन वहीं से जीवन की असली बात शुरू होती वहां से स्त्री उसे संभाल लेती पुरुष चित्र स्त्री चित्र दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं इसलिए स्त्रियों ने कोई धर्म को जन्म नहीं दिया लेकिन स्त्रियों ने ही सारे धर्म को बचा कर रखा है एक मित्र ने पूछा है कि क्या जितने भी ज्ञानी हैं, उनका चित्त स्त्रीण हो जाएगा हो ही जाएगा लेकिन स्त्रीन से मतलब नहीं है ये कि वो स्त्रियों हो जाएंगे स्त्री से मतलब ये है कि उनका चित्र एग्रेसिव की जगह रिसेप्टिव हो जाएगा आक्रमक की जगह ग्राहक हो जाएगा ये ग्राहकता ही जब होती है पैदा तभी कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए अपने भीतर द्वार खोल पाता है पूछा है इसका अर्थ हुआ कि मोहम्मद तो ज्ञान के बाद भी तलवार लेकर लड़ने जाते निश्चित ही जाते हैं लेकिन मोहम्मद की तलवार पर आपको पता है क्या लिखा है मोहम्मद की तलवार पर लिखा है शांति के अतिरिक्त ये तलवार और कहीं नहीं उठेगी तलवार पर खुदा है आपको पता है इस्लाम शब्द का अर्थ ही होता है शांति अगर मोहम्मद को तलवार भी उठानी पड़ती है तो मोहम्मद के कारण नहीं आसपास की परिस्थितियों के कारण लेकिन मोहम्मद जिन पर तलवार उठाते हैं उन पर भी क्रोध और आक्रमण और हिंसा नहीं है उन पर भी दया है मोहम्मद को बहुत कम समझा जा सका है इस जगत में जिन लोगों के साथ बहुत अनाचार हुआ है उनमें एक मोहम्मद है और उनकी तलवार की वजह से बहुत अनाचार हो गया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोहम्मद की तलवार ठीक सर्जिकल है ठीक सर्जन के हाथ में जैसे तलवार हो ऐसी है और कभी ऐसी जरूरत निश्चित हो जाती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी तलवार उठानी पड़ती है जिसके हाथ में तलवार की कल्पना भी नहीं कर सकते मोहम्मद के हाथ में तलवार की कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है मोहम्मद के पास जो हृदय है वो अत्यंत तो कोमल से कोमल हृदय है लेकिन मोहम्मद के चारों तक जो स्थिति है अगर इस कोमल हृदय को कुछ भी काम करना है तो इसे हाथ में तलवार लेनी पड़ेगी लेकिन इसका दुष्परिणाम होता है वो मोहम्मद के हाथ में तलवार लेने से नहीं होता वो पीछे होता है क्योंकि तब बहुत से ऐसे लोग मोहम्मद के पीछे खड़े हो जाते हैं जिनका मजा केवल तलवार हाथ में लेने का है वो उपद्रव खड़ा करते हैं उन्होंने मोहम्मद को बदनाम किया उन्होंने इस्लाम को भी विकृत किया मोहम्मद तलवार लेते हैं क्योंकि जरूरत है कृष्ण युद्ध की सहायता में खड़े हो जाते हैं युद्ध करवाते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है असल में इस जगत में चुनाव जो है वो एक बात समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा हम जगत में सब चीजों को दो में तोड़ देते हैं अंधेरी और सफेद व्हाइट एंड ब्लैक जबकि वस्तुता जगत में कोई चीज व्हाइट और ब्लैक नहीं होती सभी चीजें ग्रे होती है डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ ग्रे थोड़ी ज्यादा सफेद और थोड़ी कम सफेद थोड़ी ज्यादा काली और थोड़ी ज्यादा काली जब भी हम कहते हैं कि यह ठीक और ये गलत तो हम भूल जाते हैं कि हम जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं मोहम्मद तलवार उठाते हैं इसलिए कि उनका ना उठाना और भी बुरा होगा इसको ठीक से समझ लेसर इवल यही है कि मोहम्मद तलवार उठा ले क्योंकि तलवार तो उठेगी और मोहम्मद नहीं उठाएंगे तो जिसके हाथ में भी तलवार उठेगी वो ग्रेटर इविल होगा मोहम्मद जिस स्थिति में है उसमें उन्हें प्रतीत होता है कि उन्हें ही तलवार उठा लेना उचित होगा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू लड़ इसलिए नहीं कि कृष्ण की लड़ने में कोई उत्सुकता है कृष्ण से ज्यादा स्त्री चित्त का आदमी खोजना तो बहुत मुश्किल होगा इसलिए हमने तो उनका चित्र भी बिल्कुल स्त्रियों जैसा बनाया है इतना स्त्रण चित्र हमने किसी का नहीं बनाया कृष्ण को जितना हमने स्त्री जैसा चित्रित चित्र किया है वैसा हमने बुद्ध महावीर को भी नहीं किया लाओसे को भी नहीं किया कृष्ण को तो हमने बिल्कुल स्त्रीण बनाया है सब सास संवार उनका स्त्री जैसा है कपड़े लगते स्त्रियों जैसे है सारा ढंग उनका स्त्रियों जैसा है उनका नाच उनका गीत सब स्त्रियों जैसा है ये आदमी जो इतना हमने चित्रित किया है, ये अर्जुन को जो कि बहुत बहादुर पुरुष था भाग रहा था उसको लड़वाने के लिए प्रेरणा देने वाला बना आखिर कृष्ण को इतनी इतनी इतनी आग्रह करने की क्या जरूरत है कि अर्जुन लड़े जरूरत इसलिए है कि कृष्ण को एक बार है अर्जुन नहीं लड़ता है तो भी जो बुराई है वो होकर रहेगी लेकिन बहुत बुरे हाथों से होकर रहेगी अर्जुन उन सबसे बेहतर अर्जुन को जो कि बहुत से भागना चाहता है इस वजह से कृष्ण को और भी स्पष्ट हो गया कि यह आदमी बेहतर है और युद्ध इसी के द्वारा करवा लेना ठीक होगा युद्ध तो होकर रहेगा युद्ध खोर करेंगे कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर अर्जुन की जगह भीम के रथ पर कृष्ण बैठे होते तो शायद गीता पैदा न होती क्योंकि भीम इतना आतुर होता कि जल्दी बढ़ाओ आगे ले चलो हो सकता है कृष्ण खुद ही कहते कि क्षमा कर ये युद्ध ठीक नहीं है ये अर्जुन इसमें इसमें कारगर है अर्जुन भागने की कहने लगा उसने सिद्ध कर दी एक बात तो कि वो आदमी भला है एकदम भला है प्रश्न को पक्का हो गया कि इस भले आदमी के हाथ में तलवार दी जा सकती है। असल जो सारी सारी बात है वो यह है कि तलवार भले आदमी के हाथ में ही दी जा सकती है। और तलवार अक्सर बुरे आदमी के हाथ में होती है और भला आदमी तलवार छोड़ देता है और बुरा आदमी तलवार उठा लेता है इसलिए भला आदमी बुराई को करवाने का कारण बन जाता है जगत में जब चुनाव करना पड़ता है विकल्प ऐसा नहीं होता कि ये अच्छा है और ये बुरा है विकल्प ऐसा होता है कि ये कम बुरा है ये ज्यादा बुरा है जीवन में सब चुनाव ऐसे ही हैं। यहां ऐसा नहीं है कि ये अमृत है और ये जहर है यहां ऐसा है कि ये कम जहर है और ये ज्यादा जहर है कम जहर को चुनना पड़ता है यही अमृत का चुनाव है मोहम्मद और कृष्ण उस कम जहर को चुनते हैं परिस्थितियां उनकी भिन्न है थोड़ा सोचे कि कृष्ण मर गए होते पहले ही इस महाभारत के युद्ध के तो हमारे कल्पना में कभी ख्याल ही ना आता कि कृष्ण भी युद्ध करवा सकते आता कभी ख्याल ना आता जरा और इस तरह सोचे कि बुद्ध और जिये होते बीस वर्ष और महाभारत जैसी स्थिति आ गई होती तो हमारी कल्पना भी नहीं आता कि बुद्ध भी युद्ध के लिए हाँ कह सकते थे हमारी देखने के परस्पेक्टिव सीमित होते जो हो गया वही हम देखते हैं जो हो सकता था वो हम नहीं देखते अगर कृष्ण मर जाते दस साल पहले महाभारत के तो हमें कभी भी ख्याल न आता कि ये आदमी जो बांसुरी बजाता था जो प्रेम के गीत गाता था जो इतना माधुरी से भरा था ये युद्ध के लिए गीता जैसा संदेश दे सकता है मेरी दृष्टि में गीता से ज्यादा युद्ध के लिए प्रेरणा देने वाली और कोई धर्म पुस्तक जगत में नहीं है लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये पुरुष चित्त इसका कारण इसका कारण ये है कि चित्त तो बिल्कुल स्ट्रेन है बहुत रिसेप्टिव है बहुत ग्राहक है लेकिन जिस स्थिति में ये खड़े हैं उस स्थिति में इनका ग्रहणशील चित्त परमात्मा को पूरी तरह ग्रहण करके जो कहता है उसी को करने में ये संलग्न हो जाते हैं ये मोहम्मद की तलवार परमात्मा के लिए उठी तलवार है मोहम्मद बिल्कुल नहीं है आक्रमक बिल्कुल नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोहम्मद के पीछे आक्रमक लोग इकट्ठे नहीं हुए लेकिन पीछे इकट्ठे होने वाले की जिम्मेवारी मोहम्मद पर नहीं जाती किसी पर भी नहीं जाती महावीर जितना साहस का आदमी खोजना मुश्किल है लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि महावीर के पीछे कमजोर और कायर इकट्ठे हो जाएंगे वो इकट्ठे हुए क्योंकि उनको आड़ मिल गई जीवन बड़ा अजीब है महावीर ने अहिंसा की बात की और महावीर ने कहा अहिंसा को वही उपलब्ध हो सकता है जिसके चित्त में भय बिल्कुल नहीं रहा लेकिन भयभीत आदमी ने सोचा की अहिंसा अच्छा धर्म है इसमें कोई किसी को मारता पीटता नहीं ना हम किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा वो जो भयभीत आदमी था उसको अहिंसा परम धर्म मालूम पड़ा इसलिए नहीं कि अहिंसा परम धर्म था बल्कि इसलिए कि उसके भय को लगा कि अगर सारी दुनिया अहिंसा मान ले तो बड़े निर्भयता से रहने का मजा आ जाए तो जितने भयभीत आदमी थे वो महावीर के पीछे इकट्ठे हो गए इसलिए आकस्मिक नहीं है कि महावीर के पीछे जो वर्ग इकट्ठा हुआ वो एकदम इम्पोर्टेंट एकदम नपुंसक उसने जिंदगी में सब तरफ से अपने को सिकोड़ लिया वो सिर्फ केवल बनिए के धंधे को पकड़ के जी रहा है 2500 साल से क्या कारण है उसको कोई धंधा नहीं समझ में आया क्योंकि सब धंधे में खतरा लगा है सिर्फ एक धंधा उसको लगा कि ये ठीक है इसमें ज्यादा झंझट नहीं झगड़ा नहीं और ना कुछ पैदा करता है न कहीं जाता है बीच के मध्यस्थ का, का काम करता है दलाल का काम का का कर रहा है कोई सोच ही नहीं सकता कि महावीर जैसे हिम्मतवर आदमी के पीछे इतने गैर हिम्मतवर लोग इकट्ठे होंगे जो कुछ ना कर सके सिवाय दलाली के दलाली भी कोई धंधा है दलाली से भी कोई इनर पोटेंशियल जो भीतर छिपी हुई शक्तियां वो जग सकती हैं सकती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा सुविधापूर्ण मालूम पड़ा भयभीत आदमी को अजीब बात है महावीर के पीछे कायर लोग इकट्ठे हो गए मोहम्मद अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं और दया के कारण ही तलवार उठाई अगर दया थोड़ी भी कम होती तो यह आदमी तलवार नहीं उठाता लेकिन उनके पीछे खूंखार और जंगली आदमी इकट्ठे हो गए क्योंकि तलवार दिखी उन्होंने का बड़े मजे की बात है धर्म और तलवार दोनों का जोड़ हो गया सोने में सुगंध आ गई अब उनसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि तुम मार रहा अब हम धर्म के नाम पर मारेंगे और काटेंगे तो मध्य एशिया की जितनी बरबर कौमें थीं, तातार थे ऊन थे तुर्क थे वो सब इस्लाम में सम्मिलित हो गए क्योंकि तलवार को पहली दफा अपराधी के जगह से हटाकर मंदिर का रुतबा मिला, वो सब पीछे खड़े हो गए तलवार लेके, उन्होंने सारी दुनिया रोन डाली आज जो दुनिया में इस्लाम का इतना प्रभाव है मोहम्मद की वजह से नहीं ये जो इतनी संख्या है मोहम्मद की वजह से नहीं ये इन दुष्टों की वजह से जो पीछे इकट्ठे हो गए इन्होंने रोन डाली सारी दुनिया लेकिन इस्लाम मार डाला इन्होंने शांति का धर्म सबसे ज्यादा अशांति का धर्म बन गया लेकिन मोहम्मद जिम्मेवार नहीं मोहम्मद क्या कर सकते महावीर क्या कर सकते महावीर सोच ही नहीं सकते कि मेरे पीछे वणिकों की एक कतार खड़ी हो जाएगी कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन जीवन के दर्द बड़े अजीब थे बहुत अचीब कुछ कहा नहीं जा सकता और एक तर्क जो कि लाउस को समझने में भी उपयोगी होगा वो ये है कि अक्सर आप विरोधी आदमी से प्रभावित होते हैं दी अपोजिट जैसा फेक्स में होता है वैसी सब चीजों में होता है आप अपने से विपरीत आदमी से प्रभावित होते हैं ये बड़ी खतरनाक बात है लेकिन ये होता है महावीर बहादुर से बहादुर है इसलिए उनको महावीर नाम मिला ये उनका नाम तो नहीं है नाम तो उनका वर्तमान है महावीर का नाम दिया क्योंकि उनके उनके वीरता का कोई मुकाबला ही नहीं है सच में नहीं है ये महावीर के पीछे जो लोग प्रभावित हुए वो कायर होंगे ये सोचा भी नहीं जा सकता लेकिन हमेशा ऐसा होता है वीरता से कायर ही प्रभावित होते वीर प्रभावित नहीं होते वीर क्या प्रभावित होंगे हो वीर तो ठीक है अपने घर के हो गए लेकिन कायर एकदम प्रभावित हो जाता है सिर रखे आदमी असल में क्यों क्योंकि ये कायर भी सोचता रहा है कभी हम भी ऐसे हो जाएं हो तो नहीं सकते ये आइडियल है ये आदर्श लेकिन इसके चरणों में सिर तो रख सकते हैं इसका यशगान तो कर सकते हैं इसकी जय जयकार तो बोल सकते हैं ये उनका आदर्श बन जाता है क्योंकि भीतर इससे विपरीत उनके आदमी छिपा है वो इकट्ठे हो जाते हैं वो अर्चन डाल देते हैं सदा ऐसा होता है कि हम अपने से विपरीत से आकर्षित हो जाते हैं और तब बड़ी कठिनाई होती हम जिस वजह से आकर्षित होते हैं हम उससे उल्टे होते और फिर ये आकर्षित हुए लोग ही पीछे संप्रदाय निर्मित करेंगे संस्था चलाएंगे संगठन बनाएंगे संप्रदाय होगा वो इनके हाथ में होगा फिर ये सारी व्याख्या बदलेंगे फिर ये रि करेंगे नई व्याख्या करेंगे और सारी चीज और ही हो जाएगी सारी चीज और ही हो जाएगी अगर इतिहास का ये ढंग हमारे ख्याल में आ जाए तो शायद भविष्य में हम आदमी को सचेत कर सके कि तुम जरा सोच समझ के अभी मनस्वित कहते हैं कि जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रभावित होता है तो वो उन गुणों से प्रभावित होता है जो उसमें नहीं है स्त्री उन गुणों से प्रभावित होती है जो उसमें नहीं है जो हम में नहीं है उससे हम प्रभावित होते हैं जो है हम में है उससे हम कभी प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो तो हम में है ही उससे प्रभावित होने का कोई कारण नहीं चूंकि विपरीत गुणों से लोग प्रभावित होते हैं और विपरीत जितने गुण होते हैं उतना ज्यादा रोमांच उतना ज्यादा रोमांस उतना प्रेम पैदा होता है लेकिन फिर विवाह में वही विपरीत गुण कलह का कारण भी बनते हैं। अभी मुश्किल है इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितने बड़े प्रेम से विवाह होगा उतने ही खतरे में ले जा सकता है क्योंकि प्रेम का मतलब ही होता है कि बड़ी विपरीत आकर्षण था जो बहुत कठोर आदमी है वो नाजुक से प्रभावित होगा लेकिन जब दोनों साथ रहेंगे तो नाजुक और कठोर में कोई तालमेल पड़ेगा नहीं झंझट रो जाएगी अगर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत बुद्धिमान आदमी है तो वो बुद्धिमान स्त्री से प्रभावित नहीं होगा कभी नहीं होगा वो एक ऐसी स्त्री खोजेगा जिसमें बुद्धि नाम मात्र को ना हो वो उससे प्रभावित होगा लेकिन फिर अर्चना एक क्योंकि जब दोनों साथ रहेंगे तो वो पाएगा कहा की जड़ बुद्धि से पाला पड़ गया अब इसमें किसी का कसूर नहीं है ये सिर्फ जीवन का विपरीत का तर्क दिक्कत डालता है विपरीत से हम प्रभावित होते हैं लेकिन विपरीत के साथ रह नहीं सकते इसलिए हमारी आखिरी दिक्कत यह होती है कि जिससे हम प्रभावित होते हैं उसके साथ रह नहीं सकते और जिसके साथ हम रह सकते हैं उससे हम कभी प्रभावित नहीं होते इसलिए पुराने लोग ज्यादा होशियार थे या कहे चालाक थे तो वो कहते थे विवाह किसी और से करना और प्रेम किसी और से करना ये दोनों काम कभी एक साथ मत करना विवाह उससे करना जिसके साथ रह सको और प्रेम उससे करना जिससे प्रभावित हो और इनको कभी घोल घोलमेल मत करना इनको कभी एक साथ मत लाना अभी अमेरिका के जो श्रेष्ठतम चिंतनशील लोग हैं वो कहते हैं कि अमेरिका को अगर बचाना है तो हमें ये पुरानी चालाकी वापिस लौटानी पड़ेगी क्योंकि अमरीका ने एक गलती कर ली है गलती अब लगती है कि वो कहते हैं कि जिससे प्रेम हो उससे विवाह करना है तो बात बहुत अद्भुत लेकिन वो घट नहीं पाती क्योंकि प्रेम उससे हो जाता है जो विपरीत फिर उसके साथ रहने में मुसीबत खड़ी हो जाती है जिन जिन चीजों ने प्रभावित किया था वे ही कलह का कारण बन जाएंगी क्योंकि उनसे आपका तालमेल तो बैठ नहीं सकते ठीक जैसा पति पत्नी के बीच घटता है वैसे ही गुरु शिष्य के बीच घटता है गुरु शिष्य का भी बड़ा रोमांस है विपरीत से प्रभावित होकर लोग चले आते हैं। फिर साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है इसलिए जिंदा गुरु के साथ रहना बहुत कठिन पड़ता है मरे गुरु के साथ दिक्कत नहीं आती क्योंकि दूसरा मौजूद ही नहीं होता आपकी जो मर्जी हो माने चले जाओ अब जीसस ने तो कहा है कि जो तुम्हारे गाल पर चाटा मारे दूसरा गाल उसके सामने कर देना और ईसाइत ने इतनी हत्याएं की का हिसाब लगाना मुश्किल है क्या बात है ये जीसस जैसे आदमी के पास ये लोग कैसे इकट्ठे हो गए कि ये प्रभावित हुए ये दुष्ट वर्ग प्रभावित हुआ है एकदम तो। इसने कहा कि बात तो यही सच है हम नहीं कर पाते कोई हर्ज नहीं लेकिन कम से कम हम जय जय जी, जीस की तो कर ही सकते हैं जयकार तो कर ही सकते हैं वो इकट्ठा हो गया उसने लोगों की गर्दनें काट दी ये शिक्षा समझाने के लिए कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांट हमारे दूसरा उसके सामने कर देना उसने लाखों लोगों की गर्दनें काट दी क्योंकि ये सिद्धांत समझाना बिल्कुल जरूरी है इस सिद्धांत के बिना दुनिया का हित नहीं होगा ऐसा विपरीत हो जाता है इसलिए मोहम्मद आक्रमक नहीं है न कृष्ण आक्रमक है और मोहम्मद या कृष्ण के पास जैसे ही अनुभूति का सागर खुलता है वैसे ही स्त्रण चित्त के द्वार खुल जाते हैं स्त्रिन चित्त से अर्थ केवल इतना ही है कि उस क्षण आदमी जीवन के प्रति आक्रमक न होकर जीवन की धाराओं के प्रति ग्राहक हो जाता है वो एक गर्व बन जाता है और जीवन को अपने भीतर समाल लेने को तैयार हो जाता है वो स्वीकार करने लगता है अस्वीकार करना बंद कर देता है उसकी स्थिति टोटल एक्सेप्टेबिलिटी की तथाता की हो जाती है, वो राजी हो जाता है ये राजीपन परिपूर्ण राजीपन ही स्त्रीन चित्त का लक्षण है एक आखिरी सवाल सवाल एक छोटा सा एक मित्र ने पूछा है कि क्या निर अहंकारता की क्षमता साधारण आदमी को भी मिल सकती है उनके प्रश्न से ऐसा लगता है कि बेचारे साधारण आदमी को कैसे मिलेगी जबकि सच्चाई ये है कि असाधारण को मिलनी बहुत कठिन है क्योंकि असाधारण का मतलब ही अहंकारी होता है साधारण को ही मिल सकती है लेकिन साधारण साधारण को नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरी असाधारण रूप से जो साधारण होता है, साधारण साधारण में किसको कहता हूं साधारण साधारण उसको कहता हूं जिसको सब तो साधारण कहते हैं लेकिन वो खुद साधारण नहीं मानता असाधारण रूप से साधारण मैं उसको कहता हूं जिसको दुनिया चाहे असाधारण कहती हो लेकिन वो अपने को साधारण मानता है मैं 10-12 वर्ष पूरे मुल्क में घूमा लाखों लोग मुझे मिले सैकड़ों लोगों ने मुझसे आके कहा कि आप जो बातें कहते हैं वो साधारण आदमी की समझ में कैसे आएंगी मैंने उनसे पूछा आपकी समझ में आती उनका मेरी तो समझ में आती लेकिन साधारण आदमी की समझ में कैसे आएंगे मैंने कहा कि मुझे घूमते 12 साल हो गए लाखों लोग मैंने देखे सैकड़ों लोगों ने यह सवाल मुझसे किया अब तक मुझे साधारण आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि मैं साधारण आदमी हूं मेरी समझ में ये कैसे आया तो वो साधारण आदमी कहाँ है मुझे उससे मिला दो एक दफा उसके दर्शन करने जैसे कोई आदमी अपने को साधारण नहीं मानता सभी आदमी अपने को असाधारण मानते यही अहंकार है और आदमी अपने को साधारण जान ले और मान ले तो अहंकार विदा हो गया और सभी आदमी साधारण हैं, सभी आदमी साधारण असाधारण कोई भी नहीं सिर्फ एक ही आदमी को असाधारण हम कह सकते हैं जो इस साधारणता को जान ले बस और किसी को असाधारण नहीं कह सकते मन हमारा कर्म कितने कितने उपाय से हम समझाते हैं कि मेरा जैसा आदमी कभी नहीं हुआ कभी नहीं होगा हालांकि कभी इस पे सोचते नहीं कि ऐसा कहने का क्या कारण है क्या ऐसी विशेषता है क्या ऐसी खूबी है कुछ भी ऐसी खूबी नहीं कुछ भी ऐसी विशेषता नहीं लेकिन मन ये मानने को नहीं करता कि मैं साधारण हूं क्योंकि जैसे ही हम ये माने कि मैं साधारण हूं वैसे ही ऊपर चढ़ने की यात्रा बंद होती है असल में असाधारण मानने की कारण है योग नहीं रही मेरे योग जगह तो ऊपर है जहां मैं नहीं हूं दुनिया को पता नहीं है और दुनिया बाधाएं डाल रही है अन्यथा मैं ठीक जगह पे अपनी पहुंच जाऊं पहुंच के मैं रहूंगा ठीक जगह मेरी सदा मुझसे ऊपर है जहां मैं हूं वो मेरे योग्य जगह नहीं इसलिए मैं अपने को असाधारण मानता हूं कि मैं अपनी ठीक जगह को पालू वो ठीक जगह मुझे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि जहां मैं पहुंच जाऊंगा वो जगह साधारण हो जाएगी और मेरी असाधारण जगह और ऊपर उठ जाएगी अहंकार अगर चढ़ता है ऊपर तो तभी चढ़ पाता है जब वो मानता है कि ऊपर ही मेरी जगह है नीचे मेरी जगह नहीं ये है ये अहंकार की कहे तुम जान लो कि तुम साधारण हो नोबडी हो ना कुछ हो तो फिर ऊपर ना चढ़ सकोगे साधारण का ख्याल आते तुम्हें लगेगा कि शायद जिस जगह में खड़ा हूं ये भी तो अनधिकार चेष्टा नहीं है शायद ये भी मेरी योग्यता ना हो तुम और पीछे हट जाओ तुम एक दिन हट जाओगे जहां और आगे हटने को कोई जगह नहीं तुम एक दिन हट बचतीओगे जहां भी राजी नहीं होता तुम एक दिन हट हाँ जाओगे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करता कि यहां से हटो लाओ से कहता उसी दिन तुम असाधारण जीवन को उपलब्ध हो जाओगे क्योंकि इतना जो विनम्र हो गया अगर उसको भी परमात्मा नहीं मिलता तो फिर परमात्मा की सारी बातचीत बकवास है कारण्य होता तो फिर पूर्ण का साक्षात्कार होता ही नहीं होगा ये जो साधारण हो जाने की अपनी तरफ से चेष्टा है समझ साधना जो भी हम कहें ऐसा मत सोचें कि साधारण आदमी ये कैसे करेगा एक आदमी साधारण है और प्रत्येक ये कर सकता है लेकिन प्रत्येक को वहम है कि वह असाधारण है उस वहम को तोड़ना जरूरी है लाओ से यह नहीं कहता है कि आप तोड़िए ही वो ये कहता है कि अगर नहीं तोड़िएगा तो दुख पाइएगा करीब करीब ऐसा मामला है कि हम अपनी बीमारियों को संभाल के चलते हैं कहीं बीमारी छूट ना जाए और दुख पाते हैं शोरगुल मचाते रहते हैं कि बहुत दुख है बहुत दुख है लेकिन जिस चीज से दुख मिल रहा है उसे हम छोड़ना नहीं चाहते अहंकार की गांठ हमारे सब दुखों की जड़ है और अपने को साधारण जान देना सब दुखों की औसत है 24 घंटे के लिए कभी प्रयोग करके कर कर देखें छोड़ें ज्यादा की फिक्र नहीं करें 24 घंटे के लिए साधारण हो जाए चौबीस घंटे न हो गंगे न होना चाहेंगे क्योंकि साधारण होने में आपको ऐसे आनंद की झलक मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन वो झलक मिलती नहीं क्योंकि ऐसे अकड़े हुए हैं असाधारण होने में कि वो झलक मिले कैसे द्वार दरवाजे बंद करके बैठे असाधारण होने में अपने सिंहासन से नीचे उतरे स्वर्ण सिंहासनों पर अहंकार के जीवन का रहस्य नहीं है विनम्रता के साधारण दूर दूषित मार्गो पर भी बैठ जाने से जो मिल जाएगा वो भी अहंकार के स्वर्ण मंडित शिखरों पर बैठने से नहीं मिलता है जिनको नाचना हो वो बीच में खड़े हो जाएं बीच में भी नाचने का ख्याल आ जाए बाहर आ जाएं बिल्कुल साधारण है पंद्रह मिनट के लिए तो कम से कम साधारण हो जाए और देखे की साधारण कोई भी हो सकता है